श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णकथा उल्लिखिता स्थान पिचय प्रयाग णी चीश्री प्रभु त्रिष्ट्यधिकष्टादशवर्षे तथा अष्ट्याादशववर्षे वारगे तीर्थदर्शनाथम आगछत मथुर्मोदय सह अष्टाद ख्रीटवर्षे काशी धामत आगम्य गंगा यमुना संगम स्थान स्ना तथा निवासं अकरोत श्री वृंदावन तथा मथुरा धाम अष्टाद्रृष्टवर्षे प्रयागत काशी प्रत्यागम्य एकपक्ष कालादनतर श्री श्री प्रभु मथुर्मोदय सह वृंदावन मथुरा धाम अकोत् धैर्व ब्राह्मणी अभी स काची आनयती स्म ब्राह्मणी वृंदावनधाम अंतिम जीवनमतिवाहि अत्रहत्यागमु कालेश् कथा श्री श्री प्रभु तस् मथुराया तथा वृंदावन से दर्शन दृत भक्तसविधे वर्णयती स्म वृंदावन मगे मथुरायां अवतीस्थानी दृशु श्री श्री प्रभु ध्रुवघ्टे वसुदेवक्रोड़े शिशुकृष्ण से यमुनाक्रमण भाव चक्षुषा अवश्य अवने गोपाल अपश्य वृंदावनम आगम्य सीश्री गोविंददेवंदरसमीपस्थेने चैतन्य फौौजदारकुंजे निवसति स्म वृंदावने गोचारण भूमित प्रत्यावर्तन सीकृष्ण गोप बाल धेनु आदा यमुना अतिक्रमतीचुषा श्री श्री प्रभुसंद विव अभूत मंदिर गोविंददे मंदरदर्शनामें न पुनः गोवंददे दर्शनार्था प्रकटितंकुबिहारिण दृष्ट् भावावेश सभूत गोवर्धन दर्शन मात्रम एव गिरीदर्शन मतम धावरी कृत्वा करहवल तथा बाह्य जान विरही अभूत तीर्थाचार शन शनै अवता स्म शिविकया श्यामकुराधाकुंडदर्शनाथ हृदय सह अगछत शिविकायाँ धावा वेगन विह्व सन असकृत् शिविका तो अवतर्त प्रवर्त स्म हृदय वाहकैस तथा तत्यम सवधानन कौतीम एक सकललीस्थल मगे कृष्णगिहाभो नेत्रण वस्त्र सिंह स्म सक्रंद अवद तत्सम अस्त कृष्णरे क्विधुवने गंगा दर्शन लाभ कौती गंगा श्री श्री प्रभो अंतरे श्रीराधाया प्रकाशम दृष्टि तम दुलालि संबोधय स्म तथा तस्य नाना भावेन तस्वे कौतीम ताम प्रति आकर्षण श्री श्री प्रभु बनं अन्यत्र न गमिष्यति इति स्थिति स्थिरी कौती स्म परंतु महोदियस्य तथा हृदय तस्य निर्बंधन दक्षिणेशरे तृद्धाया मा चंद्रादेव शोकताप्दी संस्मर प्रत्यार्त वृंदावनेक्ष काल अवस्थान समय श्री श्री प्रभु अतिकाधिकावागेन दिवस स्म पदव्रजेन दर्शना शशाक शिविकया गव्यम आसी किंच समये यमुनास्नान सभी शिविकायां उपवेशना का पाश्वर्ति स्थानी नाथोद्यानमेत स्थल कलिकाता शोभाजार स्थले अवस्थित अग्रजे रामकुमें सह सप्तवय काले गाधर अत्र कियदीना न्यवस झामापुक गोविंदचट्टोपाध्यायन गृह संकें कलिकाता नवमी पत्रयीय गूढ़सख्या छिन्नक संख्यकूचाटर्जी मग अस्ृश्री प्रभु इदान गदाधर कियत दिनासदी देव सपरिया इदानं झांपुकु यद राधाकृष्ण मंदरमस्तस् तस्थ मंदर से राधाकृष्ण विग्रह गोविंदचट्टोपाध्याज्य स्म गृह इदम एकल तथा अत्यम पुरातन दिगंबर मित्रगृह झांपुग्रे अवस्थन काले गाधर अस्ह नारायणपूजा कौती स्म अस्मा स्थान तेन आगंत आसी दिगंबर मित्रस्य एतत विशाल अद्वे विकृत जाता है दिगंबर मिश्भवनम झामापुकुरराजभवनमित नाम पत्रालयस कलिकता नवमित पत्रालीयूसन्नासख्यकझापुकुरल सरिठनिया कालिम झामापुक निवास काले ग अस् मे माता सिद्धेशरिया काल्यादर्शनाथ आगछति स्म तथा दिव्य संगीत श्रावती स्म पिवर्तने काले अस्रे असकृ आगम्य दीदर्शन करतव पूजा चवेदित दशाधिकादशाबे महात्मना शंकर घोषेण प्रतिष्ठा अय शरोष्व दिव्या एव देव्या, स्थले पाषाण मय मूर्ति स्थापय स्म श्री श्री प्रभो अतम पार्षद स्वामी सुबोधानंद महाराज एक शंकर घोष से प्रपौ शंकर वनश्याईदान काली मा सालय सके कलिकाता थड्ती पत्रालीयूसन्ना संख्यक विधान संख्यकस झामापुकुरच्पाठी दिवीपाशदी अदशतमें ख्रिष्टवर्षे झामापुकु छात्रन पाठयुं रामकुम श्री प्रभो अग्रज एक चतुपाठ्या स्थापना सांसारिका भाव वसुमनाथ तेन कलिकाताम आगम्य एतत कार्यम एतस्याह एक करीय आसत भवने एव राधा कृष्ण मंदिरम स्थापित तथा नृत्यपूजा पत्रये कलिकाता नवमित पत्रयूढ़साव एक संख्यक बेचू चाटर्जी मग प्रभो अग्रजालय एक बेचू चाटर्जी मगे एक पंक्त किंचिति पूर्वतःचत गृहानरम श्री प्रभु अग्रज सह एक गृह नवसत खर्पर निर्मित गृहम आसी लाहाभवन सेपरीत पार् मग उत्तरत तद अवस्थित आसी इदान सकलगृहा विभज्य विशाला इष्ट निर्मित गृहा नकुबाबाजी महोदय से आपण गुरुप्रसाचौधरी मगस्थित एत आी प्रभु श्यापुकु अवस्थन काले अनेक गसम वैष्णो नकुबाबाजीमहोदय कामुकुस्थन से निवासी आसता स्वामी सुबोधानंदगृ झामापुक अवस्थान काले सुबोध सेवर्तनी काले श्री प्रभो अतम से अतरंगबोधानंदन ठनिया निवास सेचन वाराप कौती स्म तदा सुबोध से जन्म नूत भावनी काले सुबोधे छात्रवस्था प्रथमतः दक्षिणेश्वरेभो दर्शनाथ ग सह अवदत यदा ध्यामा झामापुक साय युषं सिद्धेश्वरी मंदिर युष्माकन च बहुवार अगछं तया तो तदा जन्म न गृहत प्रथमत एक गृह आसी शंकर घोषुस सृहम अभूत कलिकता नवम पत्रयीयूसन्ना शंकर घोषुस एकचत सख्यकन दी द्वितलम अति प्राचीन चवनेम सुबोधानंद जन्म अभूत अत्रीश्री प्रभु आग्छति स्म ईशानचंद्र मुखोपाध्याय गृह उन्विशसख्यकेशवचंद्रसेन स्ट्रीट स्थले श्री श्री प्रभु अस्ह वारद्वयम शुभागमन ईशान महोदय से गृह तस् दुत्रेन श्रीश चंद्रेन सह श्री प्रभो आलाप अभूत चतिकाद्रीट वर्ष से जून मासवशे अहने इतन ठनियापंडित श्री प्रभु साक्षात्कर् आगछत राजेन्द्रनाथ मित्र गृह गुरुप्रसाचौधरी लघुशरण्या वक्रता स्थले संख्या बेचू बेचू चाटरजी चाटरजो वक्रतास्थले कलिकाता नवमित पत्रालीयूढ़स्या चुर्दश्यकेचूचाटर्जी मगेठनिया बेचूचाटर्जो मगे तस्ह एक अक्टोबर मासदशे अहने श्री प्रभु कृत्वा शुभागमन भावावेशन नृत्य भजन तथा ईश्वरियालाप कौती स्म केशवचंद्रस अभी तत्दिनेपस्थित आसत विजयकृणगोस्वामीनों गृह सप्तःसख्यकुकु सर लगभग सरण परिक्रीतवने मेछूबाजार गमन मगे वामत विजयकृष्णगोस्वामी निवसती स्म तथा रोग रोगसम श्री प्रभु तम दृष्टुमनम आगछति स्म नव विधान ब्राह्म मेछुआबाजार स्थित कलकाता नवमती पत्री गूढ़सख्या पंचनवतीसख्यकेशवचंद्रसेन मगे अभु प्राया आगछति स्म ब्राह्म प्रसिद्ध नेता आचार्य केशवचंद्रसे त विरोध वशात अणुामु विरोधवशा ष्टुतराष्टादतमें ख्रीटवर्षे पृथक्या भारतवर्षीय ब्रह्म सामज्य प्रतिष्ठा कृतवा एकवर्ति अभी नव विधानब्रह्म सरमे एकुतराष्टादशतमें ख्रीटवर्षे निर्मित केशवसेन से गृह लीलिकटेज कमलकुटीर बाजार रोड मेछुआबाजार साोड इन संयोगस्थले एक अवस्थु कति वारा आगछत एकन स्थित देश प्रभु केशव सस्मादर उपेशभो दंडाईशायाधिस्थावि गृहत अभूत साम सांप्रति पत्र संखेत नवम संकम पत्रालीय बी बीसख्यक आचार्य प्रफुल्लचंद्रमाग राजस्थले डॉक्टर बिहारी लाल बहादुरी महोदय से गृह तरह गृह आसत कर्ण ओयालिस्ट्रीट स्थले श्री प्रभव शिमलिया मनोमोहन मित्र से था रामदत्सते अयम हॉमिओप्याथ पद्धत चिकित्सक तमेक स्वगृह कियत् ज्ञान चौधरीगृह शिमलिया ब्राह्म महोत्सव उपलक्ष्य श्री श्री प्रभुशुभागमन केशवादी ब्राह्मक्स दयाशीतुत्तराष्टाद्रृष्टवर्ष से जान्वरी मसल से प्रथम दिवस भगवदृतिक अकोत् साधारण ब्राह्म पंडित शिवनाथ शास्त्री आचार्य विजयकृष्ण इत्यादि विशिष्ट ब्रह्मनेतृभ प्रतिष्ठिठनेकस्या अवस्थित साधारण ब्रह्म सजे श्री प्रभु कतिपयरा शुभागमनमको नव विधान से था भारतवर्षीय ब्रह्म सामापय तथा नेत्र केशवचंद्रस सह मत विरोधवशा अष्टसुतराष्टाद्रृष्टवर्षे एक साधारणब्राह्म तथा एका समाज क्रटवर्षे समजमंदर प्रतिष्ठापनमूत